रेडियो मधु बनाया आपके आंगन आया खुशियों की बाहर मन का गुलशन का गुल सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबंद आया आपके आंगन आया खुशियों की बाहर मन का गुलशन

नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन वन जीरो सेवन पॉइंट एट एफ एम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आइए आज विशेष स्टूडियो में हमारे साथ पूना से पहुंचे हैं गेस्ट उनसे बात करने वाले हैं

अपूर्वा शर्मा हमारे साथ हैं और विशेष हम उनसे बातें करने वाले हैं तो आप सभी की तरफ से अपूर्वा शर्मा का बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद कैसे हैं आप आ, मैं बढ़िया आप कैसे बढ़िया <laughs> बढ़िया तो अपूर्वा शर्मा जी सबसे पहले तो मैं चाहूँगा जैसे आप विशेष एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं और स्पेशल जो है काम कर रहे हैं अ, जहाँ पर डेयरी वर्क आता है उसमें अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर काम कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से

तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अपने बारे में बताइए वर्तमान में किस जगह पे आप पोस्टेड हैं और क्या करते हैं जी जरूर सो so, मेरा नाम अपूर्वा शर्मा है मैं छत्तीसगढ़ के एक बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ uh, और uh, मैं ट्वेल्थ कंप्लीट करने के बाद uh, एक, एक फील्ड है डेयरी टेक्नोलॉजी जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर आता है

और चूंकि मेरे चाचा जी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में थे तो उन्होंने सजेस्ट किया कि ये फील्ड ऐसा है जिसमें आगे चल के बहुत ग्रोथ भी होने वाली है और भारत में आ, अगर दुग्ध उत्पादन में देखो तो भारत नंबर वन में है वर्ल्ड में प्रोडक्शन में और इवन वैल्यूएडेड डेयरी प्रोडक्ट्स में भी देखेंगे तो, तो उन्होंने एक राय दी कि आप इसमें एजुकेशन करो क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है हमारी फैमिली के लिए भी अलग इवन

आपके लिए भी थोड़ा सुनने में अलग लगा होगा <laughs> क्योंकि एक शेफ़ अलग हो जाता है और एक फूड साइंटिस्ट अलग, हो, अलग जाता हो जाता है सो so, हम एक प्रोफेशनल होते हैं जो एक अलग एंगल से एक अलग आ, उससे फूड को और आ, मतलब जो शेफ़ करता है शेफ़ क्या मिक्स करके फूड बनाता, बनाता है हाँ। बट हम फूड प्रोफेशनल क्वालिटी माइक्रोबाइलॉजिकल केमिकल परसपेक्टिव जो एक कंसिस्टेंट क्वालिटी कस्टमर को पहुँचे वो एक हमारे नज़रिए में रहता है

तो मैंने बीटेक टेक डिग्री टेक्नोलॉजी रायपुर से किया था छत्तीसगढ़ से hmm. उसके बाद मैं आईसीआर का एसआरएफ और जे एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद नेशनल डिग्री रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो इंडियन काउंसिल ऑफ़ एग्रीकल्चर रिसर्च का एक के अंदर एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है hmm. वहां से मैंने कम्प्लीट किया और अभी वर्तमान में मैं टेटरा पैक में एज़ अ प्रोजेक्ट लीडर और फूड साइंटिस्ट आप बोल सकते हैं मैं वहाँ पर कार्यरत हूँ

सो so, वहाँ पर टेट्रापै आप जानते होंगे कि मार्केट में आपको मिल्क या कोई जूस हो गया जो आ, पैकेट्स, में पैकेट्स में आते हैं और आप जिसको रूम टेम्परेचर पर रख दो छः महीने तक की शेल्फ़ लाइफ होती है क्या ये वही दूध है जो हम पाउच में लेते हैं जिसका रेफ्रिजरेटर में दो दिन का शेल्फ़ लाइफ होता है ये आपको आ, एक प्रश्न आ रहा होगा नहीं लेकिन ये वो नहीं होता है क्योंकि क्या हो जाता है कि जितनी जितना हम

आ, प्रोसेसिंग करते हैं प्रोडक्ट को उसके साथ साथ पैकेजिंग भी इम्पोर्टेंट होता है सो मिल्क so, का अगर आप आ, जो हम यूज़ करते हैं जनरली थ्री डेज टू डेज़ शेल्फ लाइफ रहती है रेफ्रिजरेटर पे जो रेगुलरली हम हाउस होल्ड में यूज़ करते हैं वो वाले मिल्क में क्या हो जाता है पॉस्चुराइजेशन एक टर्म है जिसका हीट ट्रीटमेंट किया जाता है और लो डेंसिटी पॉलिथिलीन में पैक कर दिया जाता है

और रेफ्रिजरेटर पे आपको रख के दो दिन में यूज़ करना है hmm. रह गई बात टेटरा पैक में क्या है टेटरापेक एक कंपनी है जो मार्केट लीडर है पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग में वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम कोई पैकेजिंग मटेरियल इंट्रोड्यूस की विथ रिस्पेक्ट टू दी हाई शेल्फ लाइफ वो है टेटरापेक विच इज़ नोन फॉर इट्स पैकेजिंग मटीरियल सर्विस और प्रोसेसिंग मशीन्स बिल्कुल

तो तो इसमें क्या हो जाता है जो मिल्क होती है उसकी क्वालिटी यू ग्रेड नाम होता है यू मतलब अल्ट्रा हाई ट्रीटमेंट कभी भी आप चाहे जूस हो या मिल्क हो जो आपको टेट्रापैक में मिलते हैं उसके पीछे लिखे रहता है यू अल्ट्रा हाई ट्रीटेड जूस और अल्ट्रा हाई ट्रीटेड मिल्क वो ये दर्शाता है कि ये जो प्रोडक्ट है जो अंदर चाहे मिल्क हो जूस हो वो हाई टेम्परेचर पर प्रोसेस किया गया

जो उसके अंदर के माइक्रो बा माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो हार्मफुल रहते हैं उसको क्या है कि स्टेराइल किया ख़त्म किया कर दिया गया अब इसको आप बोल सकते हो कमर्शियली स्टेराइल प्रोडक्ट उसके बाद अब आप ये बोलेंगे कि इसको तो ही ट्रीटमेंट कर दिया लेकिन क्या हम पाउच में जो नॉर्मल लो डेंसिटी पॉलीथिलीन मार्केट जी जी. में मिलता है वो उससे पैक कर देंगे तो क्या शेल्फ लाइफ मिलेगी बिल्कुल नहीं मिलेगी क्योंकि आपने प्रोडक्ट को तो ट्रीट कर दिया लेकिन क्या आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो किससे प्रोटेक्ट करना रहता है

प्रोटेक्ट करना रहता है एयर से प्रोटेक्ट करना रहता है कि आपको मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करना रहता है कि आपका लाइट लाइट uh, से भी इंपैक्ट करता है राइट right? सो so, ये जो है वो सिक्स लेयर पैकेजिंग मटेरियल रहती है जो प्रोडक्ट को सेफ रखती है सो so, मैं वहाँ पे uh, कार्यरत हूँ और वहाँ में मेरा रोल ये है कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का दूसरी बात इंडिया में जितने भी

फ़ूड कंपनीज़ हैं चाहे वो वह नेस्ले ले लीजिए ब्रिटानिया ले लीजिए कोका कोला ले लीजिए जिनके भी यूएसटी प्रोडक्ट्स हैं ये मैं आपको नॉन कंपनीज बता बिल्कुल, रही हूँ चाहे स्टार्टअप्स हाँ। भी हो गया अमूल हो गया मदर डेरी हो गई के एम नंदनी साउथ में हो गया इवन राजस्थान में आपके सारस सरस हाँ

सो so, जो भी यू प्रोडक्ट है वो क्या हो जाता है कमर्शियली आप जाते हैं तो उसका बैच साइज मतलब लॉन्च वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा रहता है कि आपको 20 बीस हज़ार लीटर का बैच लेना पड़ेगा आ, आप आप सोचिए कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो आपको एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि भी मेरा प्रोडक्ट यू में मतलब हाई हीट रेटेड में चल रहा है कि नहीं चल रहा है हुँ.

तो क्या है टेट्रा पैक ने एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट इनोवेशन सेंटर बनाया है जहाँ पे हम इनको एक फैसिलिटी कस्टमर सपोर्ट करते हैं कि आप आइए एक लोअर बेस्ट साइज में ट्रायल लीजिए और अपनी प्रोडक्ट को देखिए स्टेबिलिटी पर्सपेक्टिव इज इट ओके और नॉट वाइट पैकेज में इट इज़ नॉट कि आप लेबल के साथ करें फिर कस्टमर को कॉन्फिडेंस आ जाता है और फिर वो कमर्शली उसको लॉन्च करते हैं बिल्कुल जी जी

अपर्वज शर्मा जी काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोताओं को जैसे आजकल हम लोग मोस्टली दूध सभी लोग खरीदते हैं तो उन्हें पता है कि थैली का दूध हम लोग लेते हैं तो निश्चित तौर पे वो ले आते तभी और यूज़ भी करते तुरंत उसको जी, रखते जी। नहीं है ना ही बहुत कम लोग हैं जो फ्रिज में एक दो दिन के लिए रखते होंगे लेकिन मोस्टली उसको यूज यूज़ेबल होता है और जो टैटा पैक की बात आपने कही जो सिक्स लेयर वाला पैकिंग होता है

तो वो मोस्टली कम लोग लेते हैं ऐसा जी, जी, देखा जी, गया मार्केट में भी और तो ये क्या कॉस्ट वाइज भी थोड़ा हाई हाँ। पड़ता है कैसे बिल्कुल अगर आप भारत की नॉर्थ ईस्ट रीजन में आप देखेंगे तो वहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन बहुत कम है

क्योंकि अब वहाँ पर देखेंगे तो आपको मिल्क ना के बराबर रहता है अब वहाँ से आप देखिए कि यहाँ पे अगर आप जो टू डेज शेल्फ लाइफ और लो डेंसिटी पॉलीथिलीन का प्रोडक्ट आप राजस्थान से नॉर्थ ईस्ट भेजेंगे तो मेरे को नहीं लगता आप दो दिन में पहुँचा पाएंगे तो वहाँ पर कौन से प्रोडक्ट चलेंगे जो सिक्स सिक्स मंथ्स शेल्फ लाइफ रहे वैसी वाला क्योंकि आप पहुँचाने में ही आपको दस पंद्रह दिन तो लग ही तो ये वाले प्रोडक्ट

एक तो हो गया वैसे रीजंस के लिए जहाँ मिल्क प्रोडक्शन भी कम है जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है दूसरी डिमांड एग्री हाँ डिमांड डिमांड <laughs> भी है दूसरी बात ये है कि जैसे कि ऐसा नहीं है कि आप लाइक दिल्ली का देख लिए या महाराष्ट्र का देख लिए या राजस्थान का देख लिए वहाँ पर है मतलब जो आप डिमांड बोल रहे थे वहाँ पर भी डिमांड लेकिन क्या हो जाता है कई बार आप ट्रेवल कर रहे हैं

कई बार आपके पास फ्रिज नहीं है कई बार बैचलर्स होते हैं जिनको लगता है कि भाई फ्रिज की ज़रूरत है नहीं हम एक बार 200 हंड्रेड का मिल्क का लेके आए या जूस लेके आए हम एक बार में कंज्यूम करें कई बार फैमिली रहती है वो यही प्रेफर करती है कि भाई हम वन लीटर का पैक लेके आ जाते हैं एक करेट ले, ले आ जाते हैं ट्वेल्व लीटर का जब भी हमको ज़रूरत होगी हम एक बार ओपन करेंगे और पियेंगे सो इसमें अगर आप बेनिफिट देखिए तो बेनिफिट ये रहती है कि इसकी

हाई शेल्फ़ लाइफ दूसरी बात रेफ्रिजरेटर की जरूरत नहीं है आप रूम पे रख लो यूजर फ्रेंडली आप लेके जा सकते हो बिल्कुल अब इसमें आप बोल रहे थे कॉस्ट का ऑब्वियस है अगर आप कॉस्ट का देखेंगे तो पैकेजिंग मटेरियल की कॉस्ट ज़्यादा ही होगी दूसरी बात प्रोसेसिंग के प्रोसेसिंग भी कॉस्ट ज़्यादा होगा क्योंकि मशीन जो पॉस्चराइजेशन के लगता है मैं थोड़ी टेक्निकल टर्म्स बोल रही हूँ आपको पॉस्चुराइजेशन जनरली क्या हो जाता है कि आप सेवेंटी डिग्री सेल्सियस पे फिफ्टीन सेकेंड्स के लिए

मिल्क के लिए मैं बोल रही हूँ हर एक का टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशन डिफरेंट होता है वो ये इंश्योर करता है कि मिल्क इज़ सेफ फॉर दी कंजप्शन ना अब आप ये बोलेंगे कि भाई हमारे घर में तो लोकल आता है दूध वाला आता है वो ला के <laughs> देता है वो तो गर्म करता नहीं है बिल्कुल अभी क्या हो जाता है आप इंडस्ट्री की परस्पेक्टिव सोचिए जहाँ पर अभी अभी आप प्रजेंट में देखेंगे तो अमूल जो है वो पर डे नियर अबाउट थ्री सी लीटर

प्रोसेस कर रहे हैं चाहे कर, वो वैल्यूएडेड डेरी प्रोडक्ट्स हो चाहे वो लूज uh, हाँ मतलब पाउच मिल्क हो जाए लेकिन अगर आप ये सोचो कि अगर ये डिमांड आप पूरा करना है तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ को ध्यान में रखना ही है किसके लिए कंज्यूमर सेफ्टी उसकी क्वालिटी कैसी रहनी चाहिए तो ये हीट ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है अभी ये टेट्रापेक में क्या हो जाता है एक तो पैकेजिंग मटीरियल भी हो गई दूसरी बात हो कि आपका प्रोडक्ट अंदर ही ट्रीटमेंट वो यू होता है

जो मैंने आपको बताया 72 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे मिल्क होता है 140 डिग्री सेल्सियस फॉर सेकंड उसके बाद वो पैक होता है और सभी में एसेप्टिक एसेप्टिक वर्ड आपको का अ, मतलब पता ही होगा की सारा, सारा, जो जो हो सारा मशीन, से होता, है। सारा मशीन से होता है दूसरी बात ये है की सारा स्टेराइल होता है जो एक भी क्रॉस कंटेमिनेशन माइक्रोबायोलॉजिकली सेफ होता है

अदरवाइज आप सोचिए कि मिल्क में होता क्या है मिल्क में देखिए आप अगर मैं टोड मिल्क ले लूं जो कैटेगरी बनाई हुई है हमारी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जी जी सो उसमें क्या है कि 85 परसेंट जो है मिल्क में वाटर है वाटर है अब ये वाइट लिक्विड क्या क्या है इट इज़ अ कम्प्लीट फूड क्यों कम्प्लीट फूड बोला जाता है इसमें आपको प्रोटीन मिलता है

इसमें आपको फैट मिलता है इसमें आपको मिल्क शुगर जो बोला जाता है लेकोस है लेक्टोस। तो जो भी आप प्रोडक्ट मार्केट में देखेंगे ना जिसमें मॉइस्चर ज्यादा होता है उसकी शेल्फ लाइफ ना कम ही होती है अब आप बिस्किट देख लीजिए पैकेजिंग ज्यादा की जरूरत नहीं है आपको जस्ट एक अट्रैक्टिव एक एल्यूमिनियम वाला या हाँ सिंपल सा वन लेयर टू लेर चलेगा हाँ। तो। लेकिन अब आप जैसे ही मॉइस्चर वाटर एक्टिविटी बढ़ते जाती है उस टाइम तो पे आपको प्रोसेसिंग एज वेल एज दी

पैकेजिंग मटेरियल भी इम्पोर्टेंट है अपूर्वा शर्मा जी काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया टेट्रा पैक के बारे में और मुझे लगता है कि पैकेजिंग कहाँ इम्पॉर्टेंट है किस तरह की ज़रूरत होती है और जिन चीज़ों की डिमांड होती है और ख़ास करके लिक्विड प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं टेटरा पैक में और ज़्यादा डिस्टेंस में और जहाँ लंबे समय तक आपने जो कंटेंट को है प्रिजर्व रखना है ऐसे समय में टेटरा पैक की बहुत ज़रूरत पड़ती है और बहुत ही अच्छी बात आपने बताया चलिए आगे बढ़ते हुए

आ, मैं चाहूँगा कि आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे लेकिन आप टेट्रा पैक जो है कोई भी मिल्क कंपनी का आप देख सकते हैं उसका पैकिंग आप पकड़ते ही हाथ में लेते ही आपको पता चलेगा कि ये कुछ अलग तरीके से बनाया गया है और उसको खास से बनाया गया है उसका रेट भी वैसे ही थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा आपका

ता को प्यारे सकेंगे

कुछ समर्पण समर्पण

मुस्कुराते नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और अपूर्वा शर्मा जी से बातें हो रही हैं और बड़ा ही सुंदर उन्होंने अपने प्रोफेशन के बारे में हमें बताया और फूड साइंटिस्ट हैं तो निश्चित तौर पे उनको ये सारी चीज़ें जो है जिस तरह से उन्होंने बताया पैकेजिंग के बारे में एक बहुत यूनिक चीज़ आपको समझ में आया होगा

तो आइए अब मैं फिर से आपको जोड़ना चाहूँगा और वो प्रोफेशन के साथ साथ स्पिरिचुअल भी है और ब्रह्मा से भी जुड़े हुए हैं तो हम उनका ब्रह्मा से कैसे जुड़ना हुआ वो एक्सपीरियंस भी सुनना चाहेंगे जी सो so, मैं ब्रह्मा के ज्ञान में 4 फरवरी 2018 में आई ये बात है जब मैंने पी एच करके घर पर आई थी और घर पर कभी ऐसा लंबा टाइम मिला नहीं था मुझे और उस टाइम पर

टू मंथ्स मतलब मैं जॉब सर्च कर रही थी और दो महीने मैं घर पर ही रुकी थी और घर पे मतलब बचपन से पूजा पाठ बहुत ज़्यादा किया है भक्ति मार्ग नहीं थे क्योंकि ब्राह्मणी ही हैं हम लोग भी सो वो उसमें सर्च करते करते ये चीज़ आई कि आ, आ,

ब्रह्मा कुमारी इसका पता चला और ऐसे मुझे किसी ने बताया नहीं था अच्छा। मैंने सर्च कर, किया और घर के पास ही लकली मुझे सेंटर मिल गया तो so, मैं, मैंने वहां जाके सेवन डेज का कोर्स किया और तब से मैं ज्ञान पे ही हूं और ट्राई करती हूं कि जितना ज़्यादा धारणा में रहूं बिल्कुल बिल्कुल जी जी तो ब्रह्मा कुमारी इसमें कितना समय हो गया आपको

दो uh, 2018 से uh, 2024 में से अप्रोक्स सिक्स ईयर्स सिक्स ईयर्स हो गए जी तो इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा खिंचाव करती है एट्रैक्ट करती है वो कौन सी बात है जी बिल्कुल आ, मुझे इसमें ये अट्रैक्शन एट्रैक, आता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में ये ज्ञान का मैं किस तरीके से यूज़ करके अभी क्योंकि मेरा मोस्टली टाइम

मॉर्निंग सिक्स से लेके इवनिंग सिक्स थर्टी तक मेरा ऑफिस में ही समय जाता है ऑफिस mm -hmm. के लोगों के साथ ही इंटरेक्शन रहता है अब उस टाइम पे अगर मैं प्रोफेशनली मैनेज नहीं कर पा रही हूँ mm -hmm. अपने इंटरेक्शन को अपने कलीग्स के साथ या प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है सो mm -hmm. so, और मतलब एक सहन शक्ति की जो आ, आती है ब्रह्म से ही मुझे थोड़ा आया है मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड थी

और जी और ये इस चीज़ से मुझे बहुत आ, मतलब एक ठहराव आया है जीवन में और बाबा के साथ तो कनेक्शन होने के बाद बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें लाइफ में आई सो so ये मेरा मतलब प्रोफेशनल एज़ वेल एज पर्सनल लाइफ में बहुत पॉजिटिव वेटिव uh, रहा जी जी चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया कि अट्रैक्शन क्या है कि जो आप

बहुत ज़्यादा समय आपका फील्ड में रहना होता है और वहाँ पर सभी के साथ आपका इंटरेक्शन होता है तो निश्चित तौर पे आ, कभी कभी जॉब वर्क लोड हो जाता है तो आदमी थोड़ा सा आ, स्ट्रेस में आ जाता है और कहीं ना कहीं अपने कलीग्स के साथ उनको

मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है तो ये मुश्किलें सारी मेरे ख्याल से अभी कम हो गई होगी बिल्कुल बिल्कुल <laughs> बहुत अभी तो मतलब पूछते भी हैं कलीग्स की क्योंकि हम धारणा में रहते ही हैं जी जी बाहर का खाना खाना नहीं, नहीं है।, है और वो उस चीज में मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ कि कभी पार्टीज भी हुई कि मैं सबके साथ एक ठीक है बात करने के लिए या कनेक्ट होने के लिए अपनी ट्यूनिंग बैठाने के लिए इट्स ओके और अपने थाट्स शेयर करने के लिए

मगर जब जो आपका धारणा है आपका जो सेल्फ डिसिप्लिन है उसके लिए आपको स्टैंड रखना बहुत ज़रूरी है welcome, welcome. तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप सब चीज़ कर रहे हैं और धारणा नहीं कर रहे हैं और आप ये सोचेंगे कि आपको ज्ञान भी तो ये तो आपको अपना सेल्फ डिसिप्लिन रखना ही पड़ता है तो उस चीज़ के लिए तो मैं रहती हूँ तो लोग पूछते भी हैं आप कहाँ जाते हैं क्या करते हैं आप कैसे मैनेज करते हैं

क्योंकि मैं पुणे में अकेले रहती हूँ मेरी फैमिली छत्तीसगढ़ में ही रहती है सो so, मैं राहाटनी सेंटर में जाती हूँ और मुझे अभी तक तीन सेंटर में मैं क्योंकि इससे पहले दिल्ली में थी <laughs> तो मुझे पालना बहुत अच्छी मिली है मेरे को मतलब कोर्स के बाद मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने मुरली कभी मिस की हो सो so, ये मेरा मतलब बोल दो कि मॉर्निंग का एक सोल का फूट है <laughs> जो मुझे एनर्जाइज करता है पूरा दिन निकालने के लिए

और मैं यही सभी को आ, मतलब बोलूंगी कि आप भी आ, इस राजयोग मेडिटेशन का बिल्कुल फ़ायदा उठाइए और अपने जीवन में एक हल्का रहना और जीवन को कैसे इन्जॉय करके जीना ये बिल्कुल राजयोग मेडिटेशन से सीखा जा सकता है

अपूर्वज शर्मा जी काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया आशा करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को भी बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि राजयोग सीखने से जो है हम अपने आप को भी मैनेज कर सकते हैं और अपने स्ट्रेस लेवल को भी कम कर सकते हैं ये आपने बताया और आपका अनुभव भी है काफ़ी लंबे समय से और आप कुछ चीज़ों को फॉलो करते हैं क्योंकि मेडिटेशन करने के लिए हमें जो है कुछ रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है

प्योर फूड खाना है और बाहर की चीज़ें नहीं खाते ये भी आपने बताया तो ये एक बहुत ही अच्छी धारणा आपने बना के रखी है और जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक संदेश के रूप में एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप सबके लिए आ, संदेश में ये देना चाहूँगी कि आ, जीवन में

जीवन तो देखिए अनप्रडिक्टेबल है मेरे साथ भी लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए मैं अपने आ, 2019 में अपने फ़ादर को लूज़ की और मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है जिनका एक्सीडेंट हुआ था नहीं, नहीं। तो मुझे ये दो इंसिडेंट यही दिखाया कि लाइफ बहुत अनप्रडिक्टेबल है लेकिन अपने आ, अगर आप मैच्योर और सेल्फ कंट्रोल अगर आपके पास है आप हर एक परिस्थिति को हंसते हँसते निकाल सकते हो

तो मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने आ, अपने आप को इतना सक्षम बनाइए और सबसे ज़्यादा आजकल की दुनिया में जो ज़रूरत है वो है इमोशनली स्टेबल सही बात होने है, की इमोशनल सो ये चीज़ मैंने ब्रह्म से ही सीखी है और अभी जीवन में जितनी भी चुनौती आती है उसको मैं हँस हंस के आ, सामना करती हूँ और आगे भी करती रहूँगी <laughs>

चलिए अपूर्वा शर्मा जी काफ़ी अच्छा संदेश आपने दिया मैसेज बहुत ही बढ़िया दिया आपने कि हमारे लाइफ में जो है चीज़ें कुछ भी हो सकता है ना अनप्रिडिक्टेबल है क्योंकि कभी क्या हो सकता है हमें पता नहीं कोरोना के बारे में हम लोग नहीं सोच रहे थे कि क्या होगा कैसे होगा लेकिन हुआ फिर उस समय भी हम लोगों ने एक कुछ नई चीज़ें सीखीं और कुछ नई आदतें हमने उसमें डाल दी तो परिस्थिति हमें ना सिखाएं लेकिन हम पहले से ही अगर हम स्टेबल हो जाए हम

जीवन को अच्छी तरह से समझे लाइफ क्या है कैसे जीना है तो ये सारी बातें आप ब्रह्मा कुमारी का जो सेंटर है केंद्र है आपके आसपास में हो तो वहाँ पर ये टीचिंग्स आपको रेगुलर सिखाया जाता है और वो भी निःशुल्क तो आप भी इस चीज़ को समझ सकते हैं वहाँ जाकर और जान सकते हैं तो अपूर्वा शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया दन्यवार आपको दन्यवार हमारे साथ जुड़ने के लिए इतनी अच्छी जानकारी और

टेट्रा पैक के बारे में काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने दिया बहुत टाइम हो गया था मैंने खाली वो अमूल का पैकेट एक बार खरीदने गया था दुकान पर तो उन्होंने दो पैकेट दिया था मेरे पास रख दिया था कि ये और ये तो मैंने बोला ये क्या है ये तो चौरस ऐसा उसका त्रिकोण शाइप शेप में पैकेट था तो उस पर लिखा था टेटरा पैक करके तो मैंने बोला ये महंगा की मैंने बोला ये बहुत दिन चलेगा ऐसे उन्होंने कहा था तो वो चीज़ें रिकॉर्ड हो रही थी मुझे तो चलिए बात ही अच्छी बात आपने बताया

तो मित्रों आज के इस एपिसोड में आशा करूंगा आप भी कुछ नई बातें सीखी होगी समझी होगी तो जो बातें आपको अच्छी लगी होगी तो उसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और अपने लाइफ को बहुत ही अच्छा एनहांस करें समय है आप उसको समय का सदुपयोग करें और अपने जीवन को ब्यूटीफुल बनाएं इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़े में कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रही हमारे साथ सलाम नमस्ते खमवा गणेशा जय हिंद जय भारत ओम शांति सुनते रहो

<laughs> मस्कर रहते रहो

the <laughs>